परमात्मा के असीम कृपा से हम लोग पंचदशी के जो पांचवा प्रकरण है महावाक्य विवेक प्रकरण उसमें भी मांडुक्य उपनिषद में आया हुआ आयम आत्मा यहां तक हम लोगों ने विचार किया तो अयम आत्मा आगे तीसरा पद है ब्रह्मा और इसका क्या स्वरूप है इसको जाने बिना जो आयम आत्मा जो हम लोगों ने विचार किया उसका भी अर्थ पूरा नहीं होगा तभी वाक्यार्थ बहुत होगा ना पारे भी कहा दिया था आयम आत्मा ब्रह्मा ए वाक्य है इस वाक्य में तीन पद हैं, जैसा तत्व में तीन पद थे तत्व अच्छी वैसे ही है अयम आत्मा और ब्रह्मा अयम का भी अर्थ क्या प्रत्येक सारे जो अहंकार से लेकर देह पर्यंत, जो अधिष्ठान साक्षी है वो अयम हो गया और वही क्या है प्रत्येक ही आत्मा है इसका तो विचार हुआ था। आगे ब्रह्म शब्द है उसको बताने जा रहे आगे के श्लोक में उसमें थोड़ा भूमिका है देखिए ब्राह्मणादिशु अभी ब्रह्मशब्द्या प्रयोग दर्शना भूमिका में ब्राह्मण आदि यहां भी देखिये ब्राह्मण अपि यण संधि हो गई एक ब्राह्मण आदि शु है आगे अपि है अपि का जो इकार है उसको व हो गया श्वपी हो गया शी है ना ब्राह्मण आदि शु है शू में ऊ को वाह हो गया ई होता तो या होता है ऊ को वाह होता है तो शू में उ को अलग कर दीजिए तो श्व क्या हल रहेगा और उ को क्या होगा वाह होगा तो श्वा हो गया अपि, तो अर्थ हो गया, गया ब्राह्मणादिशु अपि, ब्रह्म शब्द से प्रयोग दर्शना यही शास्त्र में गड़बड़ है जैसा आत्मा शब्द कहां से कहां प्रयोग करते आत्मा देखे पुत्र में भी आत्मा शब्द प्रयोग करते हैं शरीर में भी आत्मा करते हैं शरीर में शरीर बोलते उपादि में शरीर आदि और उनका दृष्टा को भी आत्मा बोलते वैसे हैं वैसे यहां ब्रह्म शब्द भी ब्राह्मण को भी ब्रह्म कहते हैं वेद को भी ब्रह्म कहते हैं और सबका कारण है उसको भी ब्रह्म तीन में प्रयोग होता है जैसा प्राण शब्द देखिए प्राण परमात्मा में भी प्रयोग हो गया प्राणश प्राणा के नपनिषद में है ना चक्षुषा चक्षु प्राण का भी प्राण है अब वहां दो प्राण आ गया प्राण का भी प्राण एक शिष्ट्यंत प्राण एक प्रथम प्राण दो प्राण होगा ऐसा नहीं अर्थात प्राण को भी सत्ता देने वाला वो प्राण अभी देखिये वहां प्राण है परमात्मा को पहले वाला जो प्राण है ये जो हमारे शरीर में जो चल रहे वायु विशेष उसको प्राण कहा दिया प्राण अपान व्यान उदान एक वायु विशेष और दूसरा प्राणस्य जो प्राण कहा दिया वो परमात्मा है एक तो प्राणा शब्द इंद्रियों को भी बोलते हैं। जो हमारे इंद्रिय है उसको भी प्राण भोजन से बोलते इसलिए वो प्रसंग को देकर आपको अर्थ करना पड़ेगा प्रसंग बोलो किस प्रसंग में बोल रहे करके जैसे लोक में भी होता है प्रसंग को देगा जैसा मान दीजिए परीक्षा के समय है कोई बालक हट पकड़ रहे मैं फिल्म देखने जा रहा हूं करके माता जी कहते हैं मत जाओ परीक्षा है पढ़ो अभी परीक्षा आने वाली और वो हट पकड़ रहे मुझे जाना है माता जी बार बार कहा है वो बोलते मैं जा रहा हूं तो बोलते माता जी बोल तुम जाके देखो मतलब तुम जाओ फिल्म देखो ये तात्पर्य है वो प्रसंग है क्या नहीं तुम कैसा जाएंगे मैं देखती हूं ये तात्पर्य ऐसा तो नहीं बोल रहा। तुम जाके देखो वो नहीं बोल रहे शब्द क्या आपको तुम जाके देखो इसका मतलब क्या है जैसा का जैसा आता तुम जाओ और देखो किंतु उसका प्रसंग उसमें नहीं तुम कैसा जाओगे देखती हूं तो वैसे ही किसी का अर्थ करने के लिए आपको प्रसंग देखना पड़ता है बिना प्रसंग से अर्थ नहीं का सकते किसमें प्रयोग कर रहे करके तो इसी प्रकार यहां ब्रह्म शब्द प्रयोग किया है सुति ने वो किस प्रसंग को लेकर ब्राह्मण को भी ब्रह्म कहा जाता है क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ यह होता है ब्रह्म उपपद है अन प्राण ने धातु से बनता है ब्रह्म का मतलब वेद ही प्राण जिसका उसको ब्राह्मण कहते तो ब्राह्मण को भी ब्रह्म शब्द प्रयोग हो गया वेद में भी ब्रह्म शब्द प्रयोग होता जैसा मैंने बताया प्राण ये जो चल रहा है इसमें भी प्राण हो रहे प्रयोग और प्राणश्य प्राण परमात्मा में प्रयोग किया इंद्रियों में भी प्राण प्रयोग किया वैसे ही ब्राह्मण में भी ब्रह्म शब्द प्रयोग होता है वेद में भी प्रयोग होता है और परमात्मा में भी होता है इसलिए यहां बता रहे ब्राह्मण आदिशु आदि मतलब और भी होगा कोई तो ब्राह्मण भी है ना आदि शब्द से वेद लेना यह जो आदि शब्द है ना ब्राह्मण आज बोल दो ब्राह्मण और वेद में भी क्या है ब्रह्म शब्द श्या उसमें भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग दर्शनार्थ अर्थात व्यवहार दर्शनार्थ प्रयोग मतलब व्यवहार ऐसा व्यवहार होता है इसका मतलब एक ब्रह्म शब्द तीन में प्रयोग हो रहे हैं ब्राह्मण वेद और परमात्मा यहां किसको लेना ब्राह्मण को लेना क्योंकि ब्राह्मण का प्रसंग है ही नहीं वेद को लेना ये भी प्रसंग नहीं है इसलिए बचा हुआ परिशेष कौन है अर्थात यहां परमात्मा का प्रकरण है माया को ब्रह्म कहते महात ब्रह्म का महत ब्रह्म तो इसीलिए हम बता रहे ब्राह्मण आदिशु आदि से मतलब चाहे तो ब्राह्मण हो वेद हो माया आदि इनमें ब्रह्मा ब्रह्मशब्द्य प्रयोग दर्शना देख गया है तो तद्यावर्तनाये तद है आगे व्यावर्तनाय मतलब ब्रह्मा से अतिरिक्त जो शब्द का अर्थ है ब्राह्मण आदि में उसको हटाने के तद का मतलब ब्राह्मण आदि ब्राह्मण है वेद है माया आदि उसको व्यावर्त करने के लिए व्यावर्त मतलब अलग करने के लिए अत्र यहां भी अत्र है अकसवर्ण हो गया व्यावर्त नाया है बाद में अत्र है अत्र मतलब यहां यहां मतलब अयमात्मा ब्रह्मा महावाक्य संस्कृत में जो अत्र है अस्मिन अर्थ में होता है यह सप्तमे अर्थ में एक त्रल प्रत्यय होता है अत्र तत्र अत्र तत्र और यदा तदा दोनों में यही अंतर है यदा तदा है काल का वाच है काल को बोध करता है अत्रा तत्रा देश को बोध करता है यदा हा तदा है वो काल को सूचित करता है आपको जिस काल में यदा तदा बोल तो उस काल में अत्रा बोल तो इस देश में ये थोड़ा अंतर है तो अत्रा बोल तो यहां इस देश में बोल तो महावाक्य में विवक्षित अर्थम आहा विवक्षितम बोल तो वक्तुर इच्छा विवक्षा वक्ता की इच्छा वक्ता मतलब बोलने वाला यहां तो बोलने वाली तो श्रुति है कोई पौरुष है नहीं अपौरुष है वक्ता है तो स्त्रुति का विवक्ष क्या है अतः श्रुति क्या कहना चाहती है विवक्ष मतलब क्या कहना चाहता है तो इसलिए बार विवक्षित अर्थम आहा उसी अर्थ को बता रहे कौन स्वामी विद्यारण्य जी श्लोक के द्वारा श्लोक देख लीजिए दृश्यमान जगता तत्व ब्रह्मा देन तद्रह्मत्मक दृश्य का मतलब जो दृश्यनश दृश्य रूप से जो प्रतीयमान उसको कहते हैं दृश्यमान मतलब केवल आंख का विषय है वो दृश्य नहीं लेना दृष्टि विषयत्व दृश्यत्व ये नहीं करना या क्योंकि दृष्टि विषयत्व दृश्यम गण के तीनों को ही जाएगा पृथ्वी, जल तेत क्योंकि पृथ्वी भी, भी दृष्टि विषय है जल भी दृष्टि का विषय है तेज भी आगे के दो छूट जाएंगे और उसका कारण है अव्याकृत वो भी छूट जाएगी यहां तो सबको ग्रहण करना है पूरे को समेटना है आपको तो ऐसा लक्षण कर दीजिए कल ही कहा दिया था सबको समेटे मतलब ज्ञान विषयत्वम जो ज्ञान का विषय है वो दृश्य है ज्ञान का जो विषय है वो दृश्य है ज्ञान का विषय सारा हो गया चाहे तो व्यक्त हो अव्यक्त हो जगत का दो स्वरूप है ना, एक व्यक्त स्वरूप एक अव्यक्त स्वरूप व्यक्त मतलब जिसमें नाम और रूप व्यवहार करने योग्य बन गया व्यक्त का मतलब नाम और रूप व्यवहार करने में योग्य बन गया और जिसमें नाम और रूप व्यवहार करने योग्य नहीं वो अव्यक्त है जैसा वटवृक्ष है बरगद और उसका जो फल है छोटा सा बीज लाल सा होता है उसको तोड़ने के बाद छोटे छोटे रहते धाने जैसा और उस धहाने के अंदर वटावृक्ष है क्या नहीं हो हाँ, तो अब जमीन में डाल इतना बड़ा नहीं होना चाहिए किंतु उसमें आप ये नहीं बता सकते ये पत्ता है ये शाकाह है ये जड़ है स्कंद है नहीं बता सकते। है किंतु बता नहीं सकते। तो इसलिए वहां नाम रूप से व्यवहार नहीं कर सकते इसलिए उसको कहते हैं अभिव्यक्त अभी सामने खड़ा हुआ वो वटावृक्ष है आप बता सकते हैं ये पत्ता है दिखा सकते हाथ और ये उसका बीज है ये है जटा है करके ये व्यक्त हुआ तो ये दोनों क्या है जगत है चाहे तो व्यक्त हो अथवा अव्यक्त और तो संक्षेप से यदि कहना हो व्यक्त मतलब कार अव्यक्त मतलब कार है तो इसलिए यहां ज्ञान विषयत्व दृश्य ज्ञान का जो विषय है वो क्या है दृश्य है अभी देखे अविद्या ज्ञान का विषय नहीं क्या मैं अज्ञानी हूं अज्ञान का ज्ञान हो रहे क्या नहीं हो रहे तो इसलिए ज्ञान का विषय अज्ञान भी बन गया और आकाश का ज्ञान मुझे हो रहे वायु का ज्ञान हो रहे तो ज्ञान का विषय बन गए वो वायु भी बन गया आकाश भी और उनका कारण माया भी ये ज्ञान विषय किंतु ज्ञान ज्ञान का विषय है नहीं वो ज्ञान का विषय नहीं इसलिए वो क्या है सबका वेदिता है वेदितरम केन न सबको जानने वाला है उसको आप किसके द्वारा जाने वो ज्ञान विषय ने वो स्वयं प्रकाश इसलिए हम मतलब दृश्य मतलब ज्ञान विषयत्व दृश्यमश अर्था दृश्य प्रतियमानस्य। कौन मिथ्यारूप जगत ऊपर से जोड़ दीजिए तो तो दृश्य मान से बोलते मित्य जगता लेकिन विशेषण दिया सर्वस्व जगता सर्वस्व मतलब कार्य कारण सब लेना एक नहीं व्यक्त और अव्यक्त दोनों लेना सर्वस्व जगता जो जगत है जगत किसको कहते हैं वो तो बोलते हैं, किंतु वहां क्या है चरकर्ती भरभरती झर रहती थी जगत चर करती चरकर्ति का मतलब पुनः पुनः करोती मतलब बार बार उत्पन्न होता है। उसको बोलते चरकर्ती शिवराज विजय में वहां वैक्य क्या है जगत का चर करती अर्थात पुनः पुनः करोती बार बार कर रहे है ना जगत पुनरअपी जनन नम करके भर भरती मतलब पुनः पुनः धारण कर रहे सबको धारण कर रहे क्या नहीं और पोषण कर रहे बार बार तो बार बार धारण पोषण कर रहे इसलिए भर भरभरती और जरहरती अर्था बार बार नष्ट भी कर रहे तो इसलिए चरकर्ति के द्वारा उत्पत्ति दिखा दिया बार बार उत्पन्न हो रहे और भरवर्ती के द्वारा बार बार पालन हो रहे स्थिति दिखा दिया और जरहरती के द्वारा बार बार लय हो रहे तो बार बार जिसकी उत्पत्ति हो रही है बार बार जिसकी स्थिति हो रही है और बार बार जिसका लय हो रहे वही जगत है उसी को एक शब्द से गच्चती थी, थी जगत कहा जाने तो ऐसा जो जगत है सर्वस्व जगत सारे जो जगत का कौन सा जगत दृश्य मनश अर्थात ज्ञान विशेष संपूर्ण जगत का तत्व तत्व ब्रह्मशब ईर्यते वहां सारे जगत का जो तत्व तत्व का मतलब अधिष्ठान रूप तो दो है ना अद्य पदार्थ है अतत्व है। और अधिष्ठान पदार्थ होता है तत्व तो तत्व का मतलब यथार्थ तत्व का मतलब यातात्म्यता यथार्थता आप बोलते ना आप मुझे तत्व बता दीजिए तत्व मतलब सार उससे आगे कोई सार नहीं इसका क्या तत्व है आप बता दीजिए मतलब इसका सार क्या है तो तत्व का मतलब यथार्थता वास्तविकता उसको बोलते तत्व तो वास्तविकता कौन होगा जो सबका जो अधिष्ठान है उसी को कहा गया सत चित आनंद वही तत्व है अथवा अस्थि भाति प्रिय सभी वस्तु में तीन तो रहते सभी में रहते किंतु तो अस्थि और भाति वो आवृत नहीं होता है आनंद अंशा आवृत होता है अष्टिभाति आवृत नहीं होता है जैसा दुःख है दुख भान हो रहा है दुख प्रिय नहीं होता है ना इसलिए आनंद अंश आवृत होता है क्यों प्रतिकूल होने पर जो वस्तु प्रतिकूल हो गया तो प्रतिकूल होने से हमारे अंतकरण में जो वृत्त है वृत्ति है राजसिक वृत्ति बनती है सारा ये वृत्ति का ही खेल है सुख क्या चीज है अनुकूल होने पर हमारे अंतकरण में राज ये सात्विक वृत्ति बनती तो उसमें हमारा जो आनंद स्वरूप है उसमें प्रतिबिंबित होता है प्रतिबिंबित होता है वृत्ति में जहां सुख बोल रहा हूं वैश्व तो आपको अनुकूल है तो अनुकूल होते हुए क्या हुआ आपके अंतकरण में सात्विक वृत्ति रहा है उस सात्विक वृत्ति में आपका जो आनंद अंश है वो प्रतिबिंब सत्यचित्त तो पहले ही है उसको कोई बात नहीं वो प्रतिबिंब तभी मैं तो सु हूं मुझे आनंद मिल रहा है और वस्तु यदि प्रतिकूल हो गया तभी अंतकरण में वृत्ति राजसिक वृत्ति उल्लसित होती है उस समय में वहां सत्यचित्त तो रहेगा किन्तु आनंद अंश क्या है वो नेग भाव हो गया आपको दुख हो रहे हो सत अंश और चित्तंश राजसिक वृत्ति में देख रहे है आपको किंतु राजसिक वृत्ति में जो आनंद अंश है वो उसमें प्रतिबिंबित नहीं हो रहे होने पर भी तभी हम उसको कहते हैं दुख कहते है। तो रहेगा सब में सारे पदार्थ में पांच श्रेय अष्टि भाति प्रिय नाम और रूप हाँ किसी में अष्टिभा सभी में भान होता है प्रियत्व किसी में नहीं होता ये ब्रह्म करो इसलिए वो दिन में कहा गया था अनानंद नाम का आवरण है असत्वापात और अभानापात सुने हुए ये भी एक आवरण है ये विशेष ज्यादा दुख देता है और असत्व और अभान पद इतना है अनानंद पाद है वो ज्यादा देता है इसलिए मानता मैं सदा दुख की हूँ दुखी हूँ करेंगे तो इसलिए हम बता रहे हैं, तत्व तत्व बोलते सचिद आनंद अथवा अस्थि भाति प्रियस्वरूप ऐस जो ब्रह्म तत्व ब्रह्मशब्देन ईर्यते अत्र ब्रह्मशब्देन अत्र मतलब यहां ये जो अयमात्मा ब्रह्मा इस महावाक्य में ब्रह्मा शब्द से ब्राह्मण नहीं है ब्रह्मा शब्द से वेद को नहीं बता दिया और ब्रह्मा शब्द से माया भी नहीं, किंतु तत्व ईरियते तत्व को बता दिया ब्रह्मा शब्द से तत्व को बता दिया तत्व का अर्थ सत्य आनंद अथवा अस्थिभाति प्रिय अभी देखिये ब्राह्मण है उसमें ब्रह्मा शब्द हो रहे वो सत्यित आनंद नहीं है माया भी नहीं है इसलिए यह ब्रह्म शब्द से सत्य्त आनंद रूप तत्व को ही लेना ब्राह्मण अथवा वेद को ग्रहण करना नहीं है ये बता रहे हैं अन्वय करते समय में वह अन्वय दृश्यम सर्वश जगता तत्व ब्रह्मशब्दे न ईरियते ऊपर ले जाए वहां भी देखिये तत्व है बाद में ईर्यते अलग करते समय ईर्यते बोलते कत्यते, कत्यते। कत्य देवल तो कहा जाता है ईर धातु तो भी कहने अर्थ में कत धातु तो भी कहाना मतलब यहां मतलब इस महावाक्य में ब्रह्म शब्द से तत्व को ही कहा जा रहे सच्चिदानंद परमात्मा को ही कहा जा रहे ब्राह्मणादियों को नहीं है तद ब्रह्मा स्व्रकाश आत्मरूपम अभी एक वाक्यता कर रहे तो ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या हुआ सत्य आनंद तो अयम आत्मा तो ऊपर बता दिया स्वप्रकाश को बताया था ना आत्मा कैसा है स्वप्रकाशा अपरोक्ष अभी एकता कर रहे दोनों में तद ब्रह्म तद ब्रह्म मतलब सच्चिद आनंद तत्वात्मक ब्रह्मा वो तो कौन है स्व्रकाशात्मक बताए वी है ऊपर बता न आय आत्मा वही हो गया यहां जो ब्रह्मा बता दिया वो सच्चित आनंद स्वरूप है वो ब्रह्मा कैसा है स्व्रकाशक और अपक्ष आत्मा ही है कोई अलग नहीं है तो दोनों को एकता किया ये एक बता रहे समझ रहे हैं न तद्रह्म तद ब्रह्म तद मतलब जो तत्वरूप ब्रह्म वह ब्रह्मा हाँ वो कैसा है ऊपर जो अयम शब्द बताया था ना वही है तो अयम आत्मा और ब्रह्म दो नहीं है तो अयम आत्मा क्या है वो स्वप्रकाश आत्मारूप बताया था ऊपर बताया था ना वो कौन है वो ब्रह्म ही है ये बता टीका मैं देखिए ओपर है ना दृश्यमान तो उसका अर्थ कर रहे दृश्य उसी का अर्थ कर रहे हैं मित्या भूतश्या जगत है मित्या है मित्य का मतलब ज्ञान ऐसा तो पांच लक्षण के हैं मित्य का किंतु सरल लक्षण है ज्ञान अनिवर्त्यव के द्वारा जो निवर्त्य है दो होता है ना एक निवर्तक हटाने वाला वो तो निवर्त्य मतलब हटने वाला जैसा प्रकाश है तो प्रकाश आने से अंधकार क्या है हट जाता तो प्रकाशक प्रकाश है निवर्तक अंधकार है निवर्थ्य प्रकाश आ गया तो अंधकार हट गया तो क्या प्रकाश पहले आ गया अंधकार बाद में हट गया ऐसा है क्या यहां कोई कार्य का अनुभव नहीं दिखा सकता है आप समकालीन है जैसा घट और मिट्टी यहां तो कार्य कारण है क्यों कार्य कारण वहां कहा दिया है कारण और कार्य का लक्षण बता दिया है कार्य अव्यवहिता पूर्ववर्तीत्व कारण कार्य के अव्यवहित पूर्व में जो रहता है वो कारण और कारणा अव्यवहित उत्तरावर्तित्व कार्य वहां दूक्षण का भेद है कम से कम तो नहीं अव्यवहित बोल तो व्यवधान रहित नहीं तो क्या है व्यवधान हो तो कारण नहीं बनेगा अभी जो कार्य होने वाले हैं उसके व्यवधान रहित पूर्वा में होना चाहिए व्यवधान हो तो नहीं होता है बीच में व्यवधान यदि हो तभी कार्य नहीं होता है इसलिए अव्यवहित बोल दिया तो कार्य अव्यवहित मतलब कार्य के व्यवधान से रहित तो पूर्व क्षण में होना चाहिए जैसा कार्य हो गया घड़ा और उसके व्यवधान रहित तो पूर्व में क्या मिट्टी होनी चाहिए वो कारण है और कारण के अव्यवहित उत्तर क्षण दूसरे क्षण में जो रहता है उसको बोलते हैं कार्य मतलब इनमें क्षण भेद आ गया एक तो पूर्व क्षण में रहता है तो पूर्व क्षण में रहने वाला कारण उत्तर क्षण में रहने वाला कार्य इसलिए वहां है अब यहां तेज और अंधकार का निवृत्ति यहां कार्यकारण नहीं पहले तेज आ गया बाद में अंधकार भागा ऐसा नहीं तेज आना ही अंधकार की निवृत्ति तो भी समझाने के लिए माना जाता है पहले प्रकाश के द्वारा अंधकार निवृत्ति हो गया प्रकाश को हम पहले प्रयोग करते प्रकाश आ गया अंधकार की निवृत्ति हो दो क्षण नहीं है इसलिए यहां कालेकांड नहीं है तो व्यवहार के लिए मान लिया ऐसा समझाने के लिए क्यों इसलिए अभी तक अंधकार दीख रहा था ना पूछेंगे कहां गया वो तो आपको तो समझाने के लिए जो प्रकाश आ गया ना उसे वो भाग गया समझाने के लिए किंतु यहां कार्यकरण भाव एक क्षण में हो रहा है तो इसी प्रकार एक निवर्तक एक निवर्त्य माना जाता है तो निवर्तक निवर्त्य को लेके वहां कार्यकारण माना जाता है मिट्टी और घड़े को है ना उत्पाद्य और उत्पादक को लेकर कार्यकारण माना। ये कारण है कार्य वहां जो कार्यकारण भाव है उत्पाद्य और उत्पादक को लेकर उत्पादक हो गया कौन मिट्टी उत्पाद्य हो गया घड़ा वो जो कार्य कारण में अव्यवहित तो पूर्व क्षण अव्यवहित तो उत्तर क्षण रहता है जो उत्पाद्य उत्पादक जो होता है उनमें पूर्वक्षण और उत्तरक्षण रहता है वो अव्यवहित रहित रहेगा, व्यवधान रहित पूर्व क्षण व्यवधान रहित उत्तरक्षण कार्य का क्षण को उत्तरक्षण हैं। मतलब दूसरा क्षण कारण का पहले कारण ये जो पूर्वक्षण और उत्तर क्षण किस कार्य कारण में उत्पाद्य और उत्पाद। उत्त। जहां निवर्तक और निवर्त होता है वहां भी कार्यकरण है किंतु यहां पूर्व क्षण बनेगा नहीं तो निवर्तक को अब कारण माना जाता है हटाने वाला और जो हट रहे उसको कार्य माना है तो इसीलिए प्रकाशक हो गया निवर्तक अंधकार क्या हुआ निवर्तक उसी प्रकार ज्ञान हो गया निवर्तक हटाने वाला और हटने वाला कौन है निवर्त्य तो ज्ञान निवर्तकत्वम मित्य ज्ञान के द्वारा निवृत्त होता है वो मित्य तो इसका मतलब आपको ज्ञान हो गया जगत निवृत्त होना चाहिए जगत निवृत्त होता है व्यवहार कहां से कर रहा है ज्ञान से जगत की निवृत्ति नहीं होती है हाँ उसमें जो सत्यत्व बुद्धि थी वो निवृत्त होती जगत निवृत्त नहीं होता है अभी तक इसको सत्य है सुख है और नित्य वो निवृत्त होती यही ज्ञान करता है इसलिए हम बता रहे मित्याभूत ये जगत का विशेषण है तो दृश्य मित्याभूत कहा जगता सर्वश्य सभी लेना श्लोक में है ना सर्वश्य उसका अर्थ कर रहे आकाश आदिर जगता आकाश है आदि में जिनका बौरी समाश है आकाश आदि मतलब आकाश है आदि में जिनका पृथ्वी जल तेज वायु उनके आदि में क्योंकि क्रम क्या आकाश के वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी सबसे आदि में कौन है आकाश तो है आदि किन का ये पृथ्वी आदियों का तो यहां भी आपको तदगुना भूरी करना पड़ेगा कल ही बताया था ना आकाश को छोड़कर के नहीं आकाश को लेकर तो ही बोल आकाशाधेर आकाश आदि बोल दो आकाश है आदि में जिनका ऐसा सारा जगत जगत ये अर्थ हो गया दृश्यमश जगत तो आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यत रूप से जो दिखाई पड़ रहे वो जगत का सार इसका साष्क आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यत मिथ्या रूप से जो दिखाए पड़ रहे उस जगत का आगे देखे तत्व श्लोक में है ना तत्व उसका अर्थ कर रहे तया उसका अधिष्ठान रूप से ये हो गया अध्यष्ट कौन आकाशादि आकाशादि अद्यस्त है कौन सा अध्यास है अभी बताया सुध स्वरूप अध्यास है आकाशादि का अध्यास हो रहे वो स्वरूप अध्यास है स्वरूप का मतलब वस्तु और ज्ञान दोनों जहां अध्यास हो रहे न वस्तु है न ज्ञान है जैसे दृष्टांत भी दिया था पहले मैंने टीवी का टीवी में देखते हम आग जल रही टीवी में क्या वहां आग है आग हो तो टीवी झलना चाहिए आग भी नहीं है आग का ज्ञान भी नहीं है न संबंध भी नहीं तो तो आग ही नहीं तो ज्ञान कहा जो होगा <laughs> वो ब्रह्म है वही अध्यास बोल रहा हूं आग नहीं है वस्तु नहीं है ज्ञान कहां से होगा वस्तु के बिना ज्ञान कहां से होगा आपको वही भ्रम है जले तो आपकी टीवी क्यों नहीं जल रही है पूजरों में टीवी जलनी चाहिए ना आपकी आग यदि जल रही है वही बोल रहा हूं वन व वा आग है आग का ज्ञान है ना संबंध है किंतु तो रहे तो वही से रस्सी में देखे साफ वही अर्थाध्यास भी ज्ञानाध्यास भी दोनों अध्यास है वो दो अध्यास होते हैं ना अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास दोनों अध्यास है वहां अर्थ मतलब जो अग्नि ज्ञान मतलब अग्नि का वृत्ति बन के जो ज्ञान हो रहा है वो भी अध्यास है दोनों अध्यास है वहां रश्य में सर्प ही नहीं सर्प का ज्ञान कहां से होगा सर्प अध्यास है इसलिए अर्थाध्यास है और सर्प का ज्ञान भी अध्यास है इसलिए ज्ञान अध्यास है दोनों अध्यास है अर्थ और ज्ञान दोनों अध्यास होता है उसको स्वरूप अध्यास करते और केवल संबंध मात्र का अध्यास होता है जैसा जगद रूप अर्थ जगत रूप ज्ञान ये दोनों ब्रह्म में अध्यस्त थे न जगत है ये ब्रह्म में न ज्ञान दोनों अध्याय ये स्वरूप अध्यास ब्रह्म का जो जगत में अध्यास हो रहा है यहां यदि मान लीजिए अर्थ और ज्ञान का ब्रह्म क्या होगा मिथ्या होने लगेगा तो इसलिए वहां ब्रह्म का संबंध मात्र अध्यास हो रहा अध्या। है संसर्ग अध्यास संसर्ग का नाम ही संबंध बोलते हैं। संसर्ग कहे संबंध का एक ही तो जो संबंध है वो अध्यास हो रहा है वो मित्य है ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म मित्या नहीं है वो स्वरूपाध्यास नहीं स्वरूपध्यास जहां होता है अर्थ ज्ञान दोनों मित्या संसर्ग अध्यास होते केवल संबंध मात्रा मित्या है इसलिए जगत का ब्रह्म में अध्यास स्वरूपध्यास ब्रह्म का जगत में जो अध्यास है वो संसर्ग अध्यास जैसा शरीर का आत्मा में अध्यास हो रहा है दृष्टा में हमारे वो तो जगत में हमारा भी एक जगत है ना छोटा सा ये जगत को समझ गए तो बाहर का जगत को समझ सकते तो इस शरीर का इसमें जो अभ्यास हो रहा है वो स्वरूप अध्यास और आत्मा का भी उसमें अध्यास हो रहा है तभी बोलते हैं ना मैं मुझे कोई मारने वाला नहीं मैं नित्य हूं शरीर को लेके वो संसर्ग अध्यास है दृष्ट जो है देखने वाला उसका भी उसमें अभ्यास हो रहा है किसमें शरीर में, में। वही है संसर्ग अध्यास संबंध के कारण उसका धर्म इसमें मान रहे और जो दृश्य शरीर है उसका जो दृष्टा में जो अध्यास कर रहे ये स्वरूप अध्यास तो इसीलिए यहां बता रहे हैं। वो स्वरूप बोल तो संसर्ग आ ही गया स्वरूप हाँ। जहां कहेंगे ना वह संसर्ग मतलब वो तीनों अध्यास है जगत भी अध्यास है संबंध भी अध्यास है ज्ञान भी जैसे टीवी में अग्नि भी अभ्यास है ज्ञान भी संबंध भी स्वरूप कहानी से दो तो भी आता है और ब्रह्म का केवल संसार संसर्ग मात्र है और स्वरूप नहीं जहां स्वरूप अध्यास होता है वह वस्तु मित्या है संसार का अध्यास होता है संबंध मात्र मित्य वस्तु मित्या नहीं संबंध भले ही होगा किन्तु वस्तु मित्या नहीं जैसा ब्रह्म का अध्यास हो रहे जगत में संसर्ग अध्यास वो मित्या है तो ब्रह्म मिथ्या नहीं जगत का अध्यास हो रहे ब्रह्म में वो स्वरूप अध्यास है इसलिए जगत मित्या है जहां स्वरूप अभ्यास होता है वस्तु मिथ्या है बस इतना समझिए जहां संसर्ग अध्यास होता है, है। वो वस्तु मिथ्या नहीं है केवल संबंध मित्या है तो इसलिए यहां बता रहे सर्वश्य जगत तत्वम बोल तो अधिष्ठान आया क्योंकि वो अधिष्ठान है अधिष्ठान का मतलब आपके अंदर सापेक्ष होती है एक ज्ञानम अपर ज्ञान का सापेक्ष होता है जैसा एक जो ज्ञान होता है दूसरे के अपेक्षा करता है जैसा आपने कहा पिता पुत्र के सापेक्ष हो गया पुत्र कहने से पिता का इसी प्रकार अधिष्ठान कहने से अध्यस्त के सापेक्ष हो गया तो अधिष्ठान हो गया तत्व तो अध्यस्त कौन है आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यत सारा उसमें अध्यस्त है इस अध्यास का वो अधिष्ठान ये बता रहे तत्वम बोल दो तया तद, तद बाद अवधत्व और उसका बात करते जाएंगे आप अधिष्ठान में कल्पित पदार्थ का बाद करते जाएंगे बात करते करते करते एक अवधि सीमित होते जैसा आपने कहा मैं अन्नमय कोष नहीं हूं उसके बाद मैं प्राणमय कोष नहीं हूं उसके बाद मैं विज्ञानमय कोष नहीं, नहीं हूं मैं आनंदमय कोष नहीं हूं मैं नहीं हूं नहीं कह सकते यहां तक आप निषेध करते गए किंतु तो मैं नहीं हूं निषेध करने वाला नहीं हूं ये नहीं कह सकता अब जिसको निषेध करते गए किंतु निषेध करने के बाद जो अवशेष है उसका निषेध नहीं होता उसको बोलते अवधि सीमा आपके निषेध की अवधि समाप्त होती यही बता रहे तदबाधा अवधि प्रेना तद बाधा मतलब आकाश आदि का जो बात कर रहे ना बात करते करते करते जिसकी अवधि रहा जाते अंतिम में उसको आप बात नहीं कर सकते वो क्या है पारमार्थिक उसको कहाते पारमार्थ जैसा भी अन्नमय को हमने आत्मा माना उसका आपने निषेध किया उसके बाद आपने प्राणमय का निषेध किया उसके बाद मनोमय का विज्ञान आनंद किंतु इन सबको निषेध करने वाला है वो आप उसका कोई निषेध होगा इसको कहते अवधि आपकी निषेध के अवधि जाके रुक गए ने वहां समाप्त उसको अवधि कहते। वो जो अवधित्व ने जो बच गया है वो क्या है पारमार्थिक उसके आगे आप निषेध नहीं कर सकते ये बोले पारमार्थिकम कौन है वो कम? सच्चिदानंद लक्षण अर्थात अष्टिभाति प्रिय रूपम जो अष्टिभा प्रिय रूप से है यद्रूपम अष्टि सबका निषेध करने के बाद तो निषेध पदार्थ का अवधि रूप से अवशेष है जो सच्चित ब्रह्म है वो क्या है यहां ब्रह्म शब्द से लेना उपादि युक्त नहीं सारे उपाधियों का निषेध करने के बाद उसके जो अवधि रूप से अवशेष रहा रहे वो ब्रह्म है तद ब्रह्म शब्द न ईरियते कुत्र महावाक्य के अंतर्भूत आया हुआ ब्रह्म शब्द अयमात्मा ब्रह्म है ना ये महावाक्य उसमें आया हुआ ब्रह्म शब्द से एरेना तो ईरियते का अर्थ कर रहे कत्यते यहाँ भी लोप हो गया अलग करेंगे तो कथ्यता है आगे इत्यर्थ है ना वो एक लोप हो गया अलग यदि करेंगे तो कत्य दे कत्य बोल तो कहा जा रहे? है वाक्यार्त अभी तक शब्दार्थ तो हुआ था पहले भी मैंने कहा दिया था वाक्यार्ता बुद्धिवावचिन्ह प्रति किसी वाक्यार्थ बुद्धि तभी होता है वाक्यार्थ घटक अतः वाक्य में आए हुए पद उसका ज्ञान आपको होना चाहिए तो वाक्य है हमारा कौन अयमात्मा ब्रह्म तो अयमात्मा क्या है ब्रह्म क्या है ज्ञान हो गया अयम का बोध हो गया ब्रह्म का भी बोध करवा दिया और आत्मा का अभी वाक्यर्थ बता रहे पूरा शब्दार्थ होने के बाद वाक्यार्थ। ये बोले वाक्यार्थ महा ऊपर से इतना जोड़ दीजिए शब्दार्ता निरूपणान दिया नहीं अब समझिए अभी तक शब्दार्थ का निरूपण हो गया आयम का आत्मा का ब्रह्म का उसके बाद वाक्यार्थ महा अभी वाक्यर्थ बता रहे हैं। ये क्या वाक्यार्थ है वो वर्त ब्रह्मा स्वप्रकाशा आत्मकम देखिये यहां भी एक प्रकार से तत्वमशी संकेत कर रहे हैं। तत्ब्रह्मा ये तत्पद का लक्ष्य हो जाएगा स्व प्रकाश आत्मरोकम तो उत्तम पद का ही आ गया जैसा तत्वमशी से बोध हो रहे हैं ना आपको क्या अहम ब्रह्माष्टमी तो यहां भी यही बोध हो रहे बोध हो रहे अहम ब्रह्माष्टमी तत्वमछी उपदेश कर रहे कौन आचार्य और बोध हो रहे शिष्य को वहां तत्वमसी नहीं बोध हो रहे अहम ब्रह्मा इसी प्रकार अयमात्मा उपदेश कर रहे कौन आचार्य शिष्य को अयमात्मा ब्रह्मा नहीं हो रहे अहम ब्रह्मास्मि। ये हो रहे मैं ही ब्रह्म होकर के तो इसलिए बोध है वाक्यार्थमा तद वाक्य क्षण ब्रह्म ये दुक्त बोल तो सचिद आनंद रूप से बताया हुआ ऐसा लक्षण वाला ब्रह्म ये मतलब वही सचिद आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपम स्वरूपम वो ब्रह्म कोई अलग नहीं सप्रकाशक आत्मा ही है तो अर्थ हो गया सत चित्त आनंद रूप से बताया हुआ ब्रह्मा स्वयं प्रकाश अपरोक्ष आत्मा ही है वो मई हूं इतना ऊपर से जोड़ना पड़े वो मई हूं और नहीं तो ये एवं स्वप्रकाशा आत्मरूप स्वरूप ये अयम आत्मक हो गया तत् वो स्वप्रकाश आत्मरूप है जिसका उसको कहते हैं तत् स्वप्रकाशा आत्मरूप कम सऐव इत और सप्रकाशक आत्मरूप कोई अलग नहीं है सचिदानंद ब्रह्म है वही मेरा स्वरूप है ये महावाक्य के द्वारा बता दिया यहां तक आपके जो चार वाक्य का विचार हुआ दो तो हमने विचार किया था तत्वमसी और अयमात्मा और कुछ लोगों का ये भी है और भी दो भी आप सुनाई है ऐसा बोल रहे हैं अगर आप लोगों में चने तो आगे का प्रकांड चलाएंगे जैसा आप लोग कल से हम विचार करेंगे जैसा आप लोग बोलेंगे बस यहाँ तो आपकी इच्छा हम जो चाहे तो बता सकते हो कोई आपत्ति नहीं कल से देंगे ओम पूर्ण मदहा पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्ण मुदच्यते पूर्ण Om shante shante shante